राम प्रताप प्रबल कप जूथा भर दहिन सुबट बरू था चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर जय रघुबीर प्रताप दिवाकर चले निशा चरण कर पर प्रबल पवन जिमि घन समुदाय हाहाकार भयपुर भारी रो वही बालकया तुर नारी श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान से रघुवीर की जय बोलने लगे राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया बालक स्त्रियों और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे सब देहि मिल दे गारे राज करत यही मृत्यु कारी निज दल बिचल सुनीत ही कान फेरि सुभट लंके सना जोरन विमुख सुनाम का नाम सोमय हतब कराल कृपाण सर्व सुखाई भोग कर भो सब मिलकर रावण को गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दूधारी तलवार से मारूंगा मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए सुन सकल देराने चले क्रोध कर मरण वीर शोभा तब तीन प्रजा प्राण कर लो भा रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया बहुआ युद्ध धर सुबारी मि बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया भय आ तू भागन लागे यद्यू माँ जीती है आ गे को कह कह अंगद हनुमता कहनल नील दुविद दल बिकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार बलवान मेघनाद तह करन द्वार परम कठिनाई शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबड़ा भागने लगे यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है बलवान नल नील और द्वित कहाँ है हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था वह द्वार टूटता न था बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी क्रोधा प्रबल काल गढ़ ऊपर तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गर्जे और कुद लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े भंजे वारथी निपाता मारही लाता दूसरे सुत विकलत ही जाना चंदन घाल तुरंत गृह आना अम्बद सुना पवन सुत गढ़ पर चढ़े गये कपिथेल रथ तोड़ डाला सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए